श्री घर के संहिता श्री खंड इक्कीसवां अध्याय श्री कृष्ण के द्रव रूपता के प्रसंग में नारद जी का उपाख्यान राधा ने कहा माधव ये मुनुष्रेष्ठ धन्य है जो तुम्हारे इतने बड़े भक्त और महान प्रेमी थे इन्होंने तुम्हारा सारुप्य प्राप्त कर लिया और तुम भी इनके लिए आंसू बहाते रहे पापनाशन अब तुम्हें इनके शरीर का दाह संस्कार भी करना चाहिए इनका यह शरीर तपस्या के प्रभाव से अभी तक निर्मल आकार में प्रकाशित हो रहा है नारद जी कहते हैं राजन वहाँ श्री राधा इस प्रकार कह ही रही थी कि मुनि का शरीर एक नदी के रूप में परिणित हो गया रोहिताचल पर बहती हुई वह पापनाशिनी नदी आज भी देखी जाती है उनके शरीर को नदी के रूप में परिणत देख राधा को और भी अधिक विस्मय हुआ तब वे बृजभानु वरनंदनी नंदराज कुमार थे इस प्रकार बोली राधा ने कहा श्याम इन महामुनि का यह शरीर जल रूप में कैसे परिणत हो गया देव मेरे इस संशय को तुम पूर्ण रूप से मिटा दो श्री भगवान ने कहा रम भोरू ये मुनीश्वर प्रेम लक्षणा भक्ति से संयुक्त थे इसीलिए इनका यह शरीर द्रव भाव को प्राप्त हुआ है तुम्हारे साथ मुझे वर देने के लिए आया देख महामुनि रिभु अत्यंत हर्षित हुए थे इसीलिए इनका कलेवर उसी प्रकार जल रूप में परिणित हो गया जैसे मैं पहले द्रव भाव को प्राप्त हुआ था श्री राधा ने पूछा देवदेव दयानिधि दे, तुम कैसे द्रव भाव को प्राप्त हुए थे यह बात मुझे बड़ी विचित्र लग रही है तुम विस्तार से सब बात बताओ श्री भगवान ने कहा इस विषय में जानकार लोग इस प्राचीन इतिहास को सुनाया करते हैं जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा मेरे नाभि कमल से प्रकट हो प्राकृत जगत की सृष्टि करने लगे वे अपनी तपस्या और मेरे वरदान से शक्तिशाली रहे एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की गोद से सुंदर पुत्र नारद जी का जन्म हुआ वे मेरी भक्ति से उन्मत्त होकर भूमंडल पर भ्रमण करते हुए मेरे नाम पदों का कीर्तन करने लगे एक दिन प्रजापति ब्रह्मदेव ने नारद जी से कहा महामते यह व्यर्थ घूमना छोड़ो और प्रजा की सृष्टि करो उनकी बात सुनकर ज्ञान मार्ग परायण नारद ने इस प्रकार कहा पिताजी मैं सृष्टि नहीं करूंगा क्योंकि वह शोक मोह पैदा करने वाली है मैं तो श्रीहरि के नामों का कीर्तन और उनकी भक्ति करूंगा। आप भी इस सृष्टि व्यापार में लगकर दुख से अत्यंत आतुर रहते हैं अतः आप भी सृष्टि रचना छोड़ दीजिए यह सुनकर ब्रह्मा जी के अधर क्रोध से फड़ -फड़क फड़कने लगे उन्होंने कुपित हो श्राप देते हुए कहा जुर्मते तुम एक कल्प तक सदा गाने बजाने में ही लगे रहने वाले गंधर्व हो जाओ श्री राधे इस प्रकार ब्रह्मा के श्राप से नारद जी उपब्रहण नामक गंधर्व हो गए वे एक कल्प तक देवलोक में गंधर्व राज के पद पर प्रतिष्ठित रहे एक दिन स्त्रियों से घिरे हुए वे, वे ब्रह्मा जी के लोक में गए वहां सुंदरियों में मन लगा रहने के कारण उन्होंने बेताल गीत गाया तब ब्रह्मा ने पुनः श्राप दे दिया दुर्मते तू शुद्र हो जा इस प्रकार ब्रह्मा जी के हिसाब से वे दासी पुत्र हो गए राधे फिर सत्संग के प्रभाव से नारद जी ब्रह्मपुत्रता को प्राप्त हुए तदनंतर पुनः भाव से उन्मत्त हो भूतल पर विचरते हुए वे मेरे पदों का गान एवं कीर्तन करने लगे मुनिन्द्र नारद वैष्णव में श्रेष्ठ मेरे प्रिय तथा ज्ञान के सूर्य हैं वे परम भागवत हैं और सदा मुझमें ही मन लगाए रहते हैं एक दिन विभिन्न लोगों का दर्शन करते हुए गान तत्पर नारद जिनकी सर्वत्र गति है इलावृतखंड में गए जहां प्रिय जंबु फल के रस से प्रकट हुई श्याम वर्णा जम्बू नदी प्रवाहित होती है तथा जाम्बू नद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है उस देश में रत्नमय प्रसादों से युक्त तथा दिव्य नरनारियों से भरा हुआ एक वेद नगर नामक नगर है जिसे योगी नारद ने देखा वहां कितने ही लोगों के पैर नहीं थे गुल्फ नहीं थे और घुटने भी नहीं थे जंगा अथवा जघन भाग का भी कितने ही लोगों के पास अभाव था वे विकलांग और पशोदर थे और कितनों के पीठ के मध्य भाग में कोबर निकल आई थी दांत गिर गए थे या ढीले हो गए थे कंधे ऊँचे थे मुख झुका हुआ था और कितनों के गर्दन भी नहीं थे इस प्रकार नारद जी ने वहां के स्त्रियों और पुरुषों का अंग भंग देखा उन सबको देख कर मुनि ने कहा अहो यह क्या बात है यह सब तो विचित्र ही दिखाई देता है आप सब लोगों के मुंह कमल के समान है शरीर दिव्य है और वस्त्र भी अच्छे हैं आप लोग देवता हैं या उपदेवता अथवा कोई ऋषि श्रेष्ठ है आप सब लोग बाजों के साथ हैं तथा रमणीय गीत गाने में संलग्न हैं आपके अंग भंग कैसे हो गए यह बार शीघ्र मुझे बताइए उनके इस प्रकार पूछने पर वे सब दिन चित्त होकर बोले रागों ने कहा उन्हें हमारे शरीर में स्वतः बड़ा भारी दुख पैदा हो गया है परंतु यह सब उनके आगे कहना चाहिए जो उसे दूर कर सके महर्षि हम लोग राग हैं और वेदपुर में निवास करते हैं महानद हम अंग भंग कैसे हो गए इसका कारण बताते हैं सुनिए हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुए हैं जिसका नाम है नारद वह महामुनि प्रेम से उन्मत्त होकर बेसमय ध्रुपद गाता हुआ इस पृथ्वी पर विचरा करता है उसके ताल स्वर से रहित असामिक गानों विगानों से हम सबके अंग भंग हो गए हैं उनकी आवाज़ सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ उनका गर्भ गल गया और वे रागों से हंसते हुए से बोले मुनि ने कहा राग गण मुझे शीघ्र बताओ नारद मुनि को किस प्रकार से काल और ताल का ज्ञान हो सकता है जिसे वे स्वर युक्त गीत गा सके रागों ने कहा साक्षात वैकुंठ वैकुंठनाथ की प्रिय भार्याओं में मुख्य सरस्वती देवी यदि नारद को संगीत की शिक्षा दे तो वे मुनि कौन सा राग किस समय किस ताल स्वर से गाना चाहिए इसे जान सकते हैं उनकी आवाज़ सुनकर दीन दीनवत्सल नारद सरस्वती का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तुरंत ही शुभ्र गिरी पर चले गए वहाँ उन्होंने सौ दिव्य वर्षों तक निरंतर अत्यंत दुष्कर तपस्या की ब्रजेश्वरी उन्होंने अन्य जल छोड़कर केवल सरस्वती के ध्यान में मन लगा लिया था नारद जी की तपस्या से वह पर्वत अपना शुभ्र नाम छोड़कर नारदगिरी के नाम से प्रख्यात हो गया वह सारा पर्वत उनकी तपस्या से पवित्र हो गया तपस्या का पर्यवसान होने पर साक्षात वाग देवता विष्णु प्रिया श्री सरस्वती वहां आई नारद जी ने उन दिव्यवर्णा देवी को देखा देखकर कर वे सहसा उठ खड़े हुए और उन्हें नमस्कार करके परिक्रमा परिक्रमापूर्वक नतमस्तक हो वे मुनिश्वर सरस्वती देवी के रूप गुण और माधुरी की स्तुति करने लगे नारद जी बोले नवीन सूर्य के बिंब की दुति को उगलने और हिलने वाले रत्न में कर्ण फूल केयूर किरीट और कंकड़ की शोभा बढ़ाते हैं तथा जो चमकते और झनकारते हुए नुपुर के सिंजन स्वर से रंजित होती है उन कोटि चंद्रमाओं से अधिक उज्ज्वल मुख वाली सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूं जो चंचल चरण और चंचो पुटवारे उड़ते हुए कलहंस पर विराजमान होती तथा निर्मल मुक्ता फलों के अनेक हार धारण करती है उन सौशाली सरस्वती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ जो अपने दोनों पार्श्व के दो दो निर्मल हाथों में क्रमशः वर अभय पुस्तक और उत्तम वीणा धारण करती है उन जगनमयी ब्रह्ममयी सुभदा एवं मनोहरा सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ श्वेतवर्ण की लहरदार रेशमी साड़ी पहनने वाली अति मंगल रूप में सरस्वती मुझे स्वर ताल का ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे मैं अविनाशी एवं सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रमंडल में सर्वोपरि और अद्वितीय संगीतज्ञ हो जाऊँ नवार कबिंबुतिम धलताट के ओर किट कंकणाम फुरन ण नूपुरता नमा कोटींदुमुखी सरस्वती वंदे सदाह कलह सगते चलत पदे चंचलचंचुसपुटे निर्धत मुक्ता फलहारसधारयी शुभगा सरस्वती वरा भुस्तकलयुत परम दधा विबलिकर नवाम्य हम तां शुभदा सरस्वती जगन्मयी ब्रह्ममयी मनोहराम तरंगितक्ष मजितां भरे परे देही स्वरमतीव मंगले येनातीयो हिभ्यमदे सर्वोपरि श्याम पररासमंडल श्री भगवान कहते हैं श्री राधे सरस्वती का यह नारदोक्त दिव्य स्त्रोत्र जड़ता का नाश करने वाला है जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करेगा वह श्लोक में विद्यावान होगा तब प्रसन्न हुई बाघ देवता ने महात्मा नारद को भगवत प्रदत्त ब्रह्म से विभूषित एक वीणा प्रदान की साथ ही राग रागनी उनके पुत्र देश कालाधिकृत भेद तथा ताल लय और स्वरों का ज्ञान भी दिया ग्रामों के छप्पन कोटि भेद और असंख्य अवांतर भेद नित्यवादित्र तथा सुंदर मूर्छना इन सब का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ वैकुंठपति की प्रियाओं में मुख्य सरस्वती देवी ने स्वर्गम्य सिद्ध पदों द्वारा नारद जी को संगीत की शिक्षा दी राधे नारद को राष्ट्रमंडल के उपयुक्त अद्वितीय रागोद्भावक बनाकर विष्णुवल्लभा वाग्देवी वैकुंठध धाम को चली गई इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में नारदोपाख्यान नामक इक्कीसवां अध्याय पूरा हुआ